के इसवी वल्ली का चौदहवा श्लोक यमाचार्य उसमें कहते हैं उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता उठो अर्थात कर्मशील हो जाग्रता जागरूक हो जाओ जग जाओ आलस्य रूपी निद्रा को आलस्य रूपी अवसाद को हटाके जग जाओ और जो भी कर रहे हो उसके प्रति जागरूक हो जाओ और ऐसा करते हुए प्राप्यवरान निबोधता जो अध्यात्म मार्ग में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके पास जाकर के बोध को प्राप्त करो इस मार्ग की जानकारी करो अर्थात केवल अपने ही बूते पर अपने को ही पूरा बुद्धिमान समझते हुए बुद्धिमान समझने की भ्रांति रखते हुए मत चलते रहना तो इस मार्ग में कर्म करते हुए जागरूक रहना और उसके साथ साथ श्रेष्ठों के पास जाकर के बार बार बोध को प्राप्त करना ये आवश्यक है जानकार के पास दो दृष्टि से जाया जा सकता है एक तो नई चीज प्राप्त करने के लिए अगले मार्ग को समझने के लिए यह भी करना है और दूसरा है कि कर्म करते हुए जागरूक रहते हुए जो समझ हमको प्राप्त हुई है जो निष्कर्ष हमने संसार के प्रति निकाले हैं वो निष्कर्ष ठीक हैं या नहीं है उनकी पुष्टि विद्वानों के पास जाकर के होती है यदि हमारे निष्कर्ष पूर्व अनुभूवियों पूर्व साधकों के अनुरूप हैं, तो एक संतुष्टि और दृढ़ता का भाव आता है और यह मार्ग कैसा है इस मार्ग पर हमें कैसे चलना चाहिए उसके लिए शिक्षा देते हुए एक उदाहरण उपमा दी छस धारा निशिता दुरत्यया ये मार्ग छुरे के उस्तरे की तीक्ष्ण धार पर चलने के समान है इस मार्ग की कठिनता को दुर्गम्यता को बताना यमाचार्य का प्रयोजन नहीं है वो इस मार्ग पर चलने की विधि बताना चाहते हैं तीखी चीज पर चलने के लिए हमको पूर्ण एकाग्र होना होगा अगर एकाग्र नहीं हुए तो नीचे गिरेंगे वापस भूमि पर आ जाएंगे हमें अपना संतुलन बनाते हुए चलना होगा हमें इस मार्ग पर धीरे धीरे चलना होगा भूमि पर जिस प्रकार तेजी से चलते हैं उस तरह से छुरे की या तलवार की धार पर नहीं चल सकते और ना ही चलना चाहिए चलेंगे तो पैर छिलेंगे पैर कटेंगे और पैर कटे तो आगे का चलना और कठिन हो जाएगा अपनी सुरक्षा रखते हुए इस मार्ग पर चलते हुए पैर ना छिलें। इसके लिए पिछले पैर को उठा करके ठीक अगले पैर के सामने रखेंगे किसी चीज को छोड़ते हुए नहीं चलेंगे जिस स्थिति में है वहां से पहले थोड़ा ऊपर उठेंगे उससे थोड़ा वैराग्य प्राप्त करेंगे और फिर अगले कदम पर जाएंगे पिछली भूमि पर रहते हुए पैर को तलवार की नौक पर सटाए हुए आगे सरकाने का प्रयास नहीं करेंगे नहीं तो पैर अवश्य कटेगा अवश्य चिरेगा और कहा दुर्गम पथस्त तत् कवयो वदंती इस दुर्गम पथ के बारे में वो कवि लोग क्रांतदर्शी ऋषि लोग हमको बताते हैं उसका उपदेश अवश्य करते हैं इस पंक्ति का एक अर्थ और लगाया जाता है कि इस मार्ग को कवि लोग बड़ा दुर्गम मानते हैं बड़ा कठिन मानते हैं इस मार्ग को प्राप्त करना कठिन है लेकिन इस मार्ग पर चलना कठिन नहीं है अगर विधि ठीक पता हो तो मार्ग पर चलना अपेक्षाकृत सरल है संसार के मार्ग से चलने की अपेक्षा संसार के मार्ग पर चलने की अपेक्षा इस मार्ग पर चलना सरल है कठिनता है इस मार्ग को प्राप्त करने की यमाचार्य ने कठोपनिषद में पहले यह उपदेश दिया है श्रवणायापी बहुवीर यो नलभ्यः बहुतों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता श्रृणवंतोपी बहुबो यम न विद्यु और इसको सुनते हुए भी बहुत से लोग इसको जान नहीं पाते समझ नहीं पाते आखिर यह रास्ता क्या है आश्चर्य वक्ता कुशलों से श्रोता आश्चर्य जाता इस पे जो चल रहा है वो तो आश्चर्यजनक ही है लेकिन यह मार्ग कठिन है या सरल है पंचतंत्रकार ने जानवरों के बीच में चल रही कथा के बीच में एक छोटा सा संकेत दिया कहा अर्थार्थी जीव लोपो यानी कष्टानी सेवते अर्थार्थी धन को चाहने वाला भौतिक सुविधाओं को चाहने वाला व्यक्ति जीव एम ये जो जीव व्यक्ति है समुदाय है यानी कष्टानी सेवत जिन कष्टों को सहन करता है जिन कष्टों को झेलता है अर्थात बहुत कष्टों को झेलता है यह धन कमाने वाला हर व्यक्ति जानता है जिनकी अच्छी स्थिति बन गई है और धन से धन सहजता से आ रहा है उनकी बात छोड़ दीजिए बाकी एक सामान्य व्यक्ति मध्यम व्यक्ति घंटों के परिश्रम के बाद में कुछ धन को प्राप्त करता है मजदूर आठ घंटे मेहनत करके कुछ रुपए प्राप्त करता है कितनी मेहनत करता है कितने कष्ट सहन करता है यदि आठ घंटे कार्य करना है तो वहां तक पहुंचने के लिए आधा घंटा एक घंटा दो घंटा तीन घंटा यात्रा के लिए लगा देता है तो अर्थार्थी जीव लोगो यम यानी कष्टानी सेवते धन को चाहने वाला जिन कष्टों को अर्थात जितने कष्टों को सहता है शतांशे नापि मोक्षार्थी ताचेत मोक्ष मापनो अगर उसका शतांश भी कष्ट मोक्षार्थी सहन कर ले मोक्ष को चाहने वाला मुमोक्ष व्यक्ति सहन कर ले उतना कष्ट झेल ले तो मुक्ति को प्राप्त कर ले शतांशे नापी मोक्षार्थी ता मोक्ष में अपनो यात्र पैसा कमाने में जितना कष्ट है अध्यात्म में मोक्षार्थी के लिए उतना कष्ट नहीं है और जितना कष्ट जितनी मेहनत जितनी लगन धन को चाहने वाला रखता है दिन भर धन उसके दिमाग में रहता है अगर ऐसा मोक्षार्थी के मन में आ जाए तो इधर न जाने कितनी तीव्रता से गति हो जाए योग दर्शन में अपर वैराग्य के पर वैराग्य के भाष्य में व्यास्य लिखते हैं ज्ञान से व पराकाष्ठा वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है और फिर आगे कहते हैं तस्वै नियम कैवल्यमिति और ये वैराग्य जिसको प्राप्त हो गया विवेक के बाद में जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया तो कैवल्य नान्तरीय हो जाएगा बिना बाधा के होगा कोई बाधा ही नहीं बचेगी इतना सरल हो जाएगा योगदर्शन में नौ अंतरायों को भी गिनाया है बाधक तत्वों को वह जानते थे लेकिन यह भी जानते थे कि जिसको वैराग्य हो गया है उसके लिए यह मार्ग निष्कंटक हो जाएगा निर्बाध हो जाएगा अंतरायों से रहित हो जाएगा वस्तुतः तो यह मार्ग कठिन नहीं है इस मार्ग को पाना इस मार्ग पर चल पड़ना प्रारंभ करना यह सबसे कठिन है आज हमारे जीवन में हो क्या रहा है हमको जाना अहमदाबाद है और हमने अपना वाहन दिल्ली की तरफ बढ़ा दिया है विपरीत दिशा में चल रहे हैं कुछ तो ऐसे हैं जो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि यह पीछे वाला अहमदाबाद का मार्ग है मार्ग में एक एक किलोमीटर के बाद में दोनों तरफ संकेत आते हैं दिल्ली जाने वाले को दिल्ली का संकेत मिलेगा कि दिल्ली अब इतने किलोमीटर दूर है लेकिन यदि वो पीछे मुड़ करके देखे तो वहां अहमदाबाद का भी उल्लेख रहता है एक व्यक्ति है जो सामने ही देख करके चला जा रहा है दिल्ली की तरफ जा रहा है लेकिन दूसरा है थोड़ा पीछे भी मुड़के देख लेता है लेकिन वाहन को उसी गति से दिल्ली की तरफ बढ़ा रहा है वो कहता है कि मेरे को अहमदाबाद का मार्ग पता है इस तरफ जाता है इतने किलोमीटर दूर है लेकिन अंतर क्या है केवल इतना सा कि यह पीछे मुड़के देख लेता है थोड़ी और सामर्थ्य बढ़ती है थोड़ी और रुचि बढ़ती है तो सोचता है चलो थोड़ी देर अहमदाबाद की तरफ बढ़ते हैं अध्यात्म की तरफ गति करते हैं अपने वाहन को रोकता है सांसारिक विषयों से मन को हटाता है थोड़ी देर साधना के लिए बैठता है वाहन को पहले रोकता है और रोकने के बाद थोड़ा पीछे चलाता है अहमदाबाद की तरफ अपने लक्ष्य मुक्ति की तरफ थोड़ी देर चलाने के बाद में संतुष्ट होता है कि मैंने मुक्ति के लिए कुछ प्रयास किया अहमदाबाद के लिए कुछ प्रयास किया आज इतना पर्याप्त है फिर से गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता है बहुत किलोमीटर आगे चला जाता है और यही हमारा जीवन जो ये कहते हैं कि हम ईश्वर की तरफ प्रयास कर रहे हैं ऐसा ही लगभग जीवन हमारा चल रहा है लेकिन इससे होना क्या है इससे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा वस्तुतः हम उस मार्ग की तरफ अभी चलने नहीं लगे हमारा लक्ष्य तो संसार ही बना हुआ है जिस दिन व्यक्ति को यह निश्चय हो जाए कि परमात्मा ही लक्ष्य है उसी में मेरा अंतिम कल्याण है पूरे निश्चय के साथ अहमदाबाद की तरफ ही चल दे भले ही वो धीरे धीरे चले की तरफ बढ़ रहा है और बिना बाधा के बढ़ रहा है। इस मार्ग में चलना प्रारंभ करने से पहले हमने अपने शरीर के साथ में अपने वाहन के साथ में बहुत सारे पत्थर बांध रखे हैं संस्कारों के राग के पत्थर बांध रखे हैं हम प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन बंधे हुए पत्थरों के साथ में प्रयत्न कर रहे हैं और ऐसे में तो हमको कष्ट होना ही है बहुत मुश्किल से पसीने पसीने होकर के थोड़ा बहुत कदम बढ़ा पाएंगे क्योंकि पत्थर बांध रखें और हमको लग रहा है ये रास्ता कितना कठिन है लेकिन यदि पत्थर की रस्सियां काट दी जाएं पत्थर को एक तरफ कर दिया जाए तो क्या इतना पसीना बहाने की आवश्यकता है हम सरलता से इस मार्ग पर चल सकते हैं मंगेड़ियों की कहानी आपने अवश्य सुनी होगी जो नाव के ऊपर यात्रा के लिए निकले थे रात्रि में भांग पीली नाव में बैठे आज समुद्र की तालाब की यात्रा करेंगे खूब घूमेंगे उसमें खूब नाचेंगे खूब प्रसन्न होंगे बैठ गए और सब पूरे पुरुषार्थ पूरी रात्रि को नाव चलाते रहे सुबह हुआ तो नजर पड़ी कि कुछ बत्तियां दिखाई दे रही हैं तट के ऊपर तो सोचा कि तट आ गया है हमारा लक्ष्य आ गया है यही लक्ष्य है बड़े प्रसन्न हुए उतरने लगे तो देखा कि नाव के तो रस्सी बंधी हुई थी रात भर क्या कर रहे थे रस्सी बांध करके मेहनत कर रहे थे तो निश्चित रूप से ऐसी मेहनत को देख करके हम कहेंगे ये रास्ता बड़ा कठिन है लेकिन रस्सी यदि काट दी पत्थर यदि काट दिए तो फिर कोई बाधा नहीं है ये जो अपर वैराग्य है ये राग को हटाना ही है अपने रस्सों को काटना ही है और पर वैराग्य भी अपने सांसारिक रसों को काटना है सांसारिक राग को काटना है और जिस दिन पर वैराग्य हो गया अर्थात अपने सारे रस्से सारे बंधन सारे राग हमने काट दिए तब ये उक्ति वहां चरितार्थ होगी एतस्य तस्वीर नियम कैवल्यमिति अध्यात्म का मार्ग तो अब शुरू हुआ है संस्कारों को दगदबीज करने का काम तो अब शुरू हुआ है अब तक तो हम अपने को अधिक राग बनने से रोक रहे थे जितना राग हमने पैदा किया जितना द्वेष पैदा किया उसको थोड़ा थोड़ा कम कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे विपरीत दिशा में जाने से अपने को थोड़ा सा रोक रहे थे यह अभी रास्ते पर चलना प्रारंभ नहीं किया है विपरीत रास्ते पे चलना रोका जा रहा है यह अवश्य कष्टप्रद है यह अवश्य कठिन है और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए यही बात सबसे दुर्गम है हम चाहें एकदम से चलती हुई गाड़ी को पलट करके दूसरी तरफ कर दें संभव नहीं है अगर प्रयास करेंगे तो वाहन पलटेगा दुर्घटना हो जाएगी और फिर बहुत सारा समय वहीं चला जाएगा चोट को ठीक करने में वाहन को ठीक करने में चला जाएगा पहला उपाय है विपरीत दिशा में बढ़ते हुए अपने कदमों को अपने वाहन को रोकना धीमा करना उसको धीमा करें रोकें फिर तसल्ली से धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ाना प्रारंभ करें और यदि हम ऐसा कर पाए तो ये रास्ता बड़ा सरल है इसमें कुछ कठिनाई नहीं है और यदि बंधन को बांध करके चलते रहे पत्थरों को राग को बांधे बांधे चलते रहे तो हमारी स्थिति अधिक कुछ नहीं होगी सौ दिन चले अढ़ाई कोस शायद ढाई कोस भी ना चल पाए सौ दिन चल के भी लगेगा कि इतना सा बढ़े जिन साधकों को यह प्रतीत होता है कि वर्षों लगा के भी थोड़ी सी प्रगति हुई उसका कारण यही है कि वर्षों तो लगाए उस दिशा में बढ़े भी कुछ चले भी लेकिन दूसरी दिशा में भी बहुत चले और कुल मिलाकर परिणाम ढाई कोस का ही निकला सौ दिन चले अढ़ाई कोस तो यदि हमारे को अपनी प्रगति आगे दिखनी है अनुभव में लेनी है तो पहले विपरीत दिशा में चलना बंद करना होगा और इस रास्ते पर पूरी सावधानी एका से, एकाग्रता से धीरे धीरे चलना होगा तो इसलिए यह रास्ता दिखने में कठिन है प्रारंभ करने में कठिन है लेकिन चलने के लिए यह उस मार्ग से भौतिकता के मार्ग से सांसारिक मार्ग से निश्चित रूप से सरल है आसान है हमने जो कठिनाई पैदा कर रखी है हमने जो इसको कठिन बना रखा है उसको केवल हम छोड़ें अपने मार्ग पर स्वयं जो बाधाएं खड़ी कर रखी हैं, उन बाधाओं को हटाएं, इतना मात्र पर्याप्त है आगे का रास्ता बड़ी सरलता से प्रशस्त होगा